देवी भागवत चौथा स्कंध च्यवन प्रहलाद संवाद चिवन मुनि ने कहा राजन मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन कि उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आऊँ और उनके दूत का काम करते हुए आपके नगर में प्रवेश करूँ दैतेंद्र आपको विदित होना चाहिए मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र चवन हूँ ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है मैं इंद्र का भेजा हुआ हूँ इस विषय में आप मात्र भी संदेह न करें। राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा, विष्णु की स्मृति जागृत हो गई परिणाम स्वरूप वह सर्प अपने भीषण विषय से रहित हो गया जो भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से उस सर्प से मेरा छुटकारा हो गया राजेंद्र फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई दैतेंद्र आप भगवान विष्णु के भक्त हैं मेरे विषय में भी वैसी ही कल्पना कर लेनी चाहिए व्यास जी कहते हैं चवन मुनि की वाणी बड़ी मधुर थी उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे प्रहलाद ने पूछा मुनिवर पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं उन्हें बताएं साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ हो उन्हें भी विशद रूप से बताने की कृपा करें च्यवन जी बोले राजन जिनके मन वचन और तन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है यदि मन पवित्र हो गया और इससे उसके सभी कलुषित विचार नष्ट हो गए तो उसके लिए सभी स्थान पावन तीर्थ बन जाते हैं अन्य गंगा के तट पर सर्वत्र बहुत से नगर बसे हुए हैं इनके सिवा अन्य भी प्रायः सभी ग्राम, गोष्ठ और छोटे-छोटे बसे हैं। धीवरों, हुडों, बंगो एवं खस आदि मलिक्ष जातियों की बस्ती वहाँ कायम है परंतु निष्पाप राजन उनमें से किसी एक का भी अंतकरण पवित्र नहीं हो पाता फिर जिसके चित्त में विविध विषय भरे हुए हैं उसके लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है राजन इस विषय में मन को ही प्रधान कारण मानना चाहिए इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं अतः शुद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि मन को परम पवित्र बना ले यदि उसमें दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है तो तीर्थवासी भी महान पापी माना जा सकता है तीर्थ में किए हुए पाप अनंत कुफल रूप से सामने आते हैं अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मन को शुद्ध कर ले मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वयं ही हो जाती है इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है फिर तो सभी पवित्र हैं यह प्रसिद्ध बात है अन्यथा जो कुछ किया जाता है उसे उसी समय नष्ट प्राय समझना चाहिए तीर्थ में जाकर नीच का साथ कभी नहीं करना चाहिए कर्म और बुद्धि से प्राणियों पर दया करनी चाहिए राजेंद्र यदि पूछते हो तो और भी उत्तम तीर्थ बताऊंगा प्रथम तीर्थ श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य है चक्र तीर्थ पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है नवसत्तम बहुत से ऐसे भी पवित्र स्थान हैं